प्रभु हूं या पर, पर पर पुत्र हूँ तुम्हारा तुम माता हो मैंने अर्जुन से कहा सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य अपने कंधों पर अठारह दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं केवल मैं ही मरा हूँ करोड़ों बार जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाही हुआ कोई नहीं था कोई नहीं था वह मैं ही था गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में अश्वत्थामा के अंगों से रक्त बनकर बहूंगा मैं ही युग युगांतर तक जीवन मैं तो मृत्यु भी तो मैं ही मां। शाप यह तुम्हारा स्वीकार है ऐसा मत कहो माता जब तक मैं जीवित हूं पुत्रहीना नहीं हो तुम प्रभु हूं या पर पुत्र हूं तुम्हारा तो माता मरण नहीं है वो व्याद मात्र रूपांतर है यह सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर अपना दायित्व सौंप जाता हूं मैं सबको अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा आत्मघाती रहेगा रहेगा। और विगलित रहेगा। संजय, अश्वत्थामा की भांति क्योंकि इनका दायित्व तो लिया है मैंने लेकिन शेष मेरा दायित्व तो लेंगे बाकी सभी मेरा दायित्व स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए निर्माण करेगा पिछले पर मर्यादा युक्त के, के, के, के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार